श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह सौ चौरासी ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है उपाय व्याकुलता श्री राम कृष्ण कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण ईश्वर कल्पतरु हैं उनके पास पहुंचकर मांगना चाहिए तब जो जो कुछ चाहता है वही पाता है ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाए हैं उनके असंख्य ब्रह्मांड है उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या ज़रूरत है और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए फिर वे स्वयं ही समझा देंगे यदुमलिक के कितने मकान हैं कंपनी के कितने कागज़ हैं इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब हमारा काम है कि, कि किसी तरह बाबू से मुलाकात करना इसके लिए खाई पर से कूदकर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर हमें उन तक पहुँचना ही चाहिए मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या हैं एक बार पूछने से बाबू खुद ही सब बतला देंगे और बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं सब हंसते हैं कोई कई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते वे कहते हैं कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसे जानकर हम क्या करेंगे हमारा काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है ऐश्वर्य का ज्ञान क्या करेगा लेकर जितनी शराब पी है उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं है भक्ति योग ज्ञान योग यही सब मार्ग हैं चाहे जिस रास्ते से होकर जाओ उन्हें पाओगे भक्ति का मार्ग सीधा है ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है कौन सा रास्ता अच्छा है इसके अधिक विचार की क्या आवश्यकता है विजय के साथ बहुत दिनों तक बातचीत हुई थी विजय से मैंने कहा एक आदमी प्रार्थना करता था हे ईश्वर तुम क्या हो कैसे हो मुझे बता दो मुझे दर्शन दो ज्ञान विज्ञान का मार्ग पार करना कठिन है पार्वती जी ने पर्वतराज को अपने अनेक ईश्वरीय रूप दिखाकर कहा पिताजी अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती रामगीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है केवल उनके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है उदाहरण उदाहरणार्थ यदि कोई यह कहे कि गंगा पर का ग्वालों का गांव तो उसका संकेत यही होता है कि वह गाँव गंगा के तट पर स्थित है निराकार ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होगा पथ बड़ा कठिन है अवश्य विषय बुद्धि का मात्र रहते नहीं होता इंद्रियों के जितने विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सब का त्याग हो जाने पर मन का लय हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है और फिर भी इससे इतना भी समझ में आता है कि ब्रह्म है केवल अस्थि ज्ञान पंडित जी अस्तित्व पलब्धव्य इत्यादि श्रीराम के उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है वीर भाव सखी भाव दासी भाव या संतान भाव मणिमल्लिक हाँ तभी दृढ़ता होगी श्रीराम के मैं सखी भाव में बहुत दिन था कहता था मैं आनंदमय ब्रह्म मई की दासी हूँ हे दासियों मुझे भी दासी बना लो मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊंगा कि मैं ब्रह्म मई की दासी हूं। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं जिन लोगों ने जब तपादी साधनों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं जैसे हजार साल का अंधेरा घर दिया ले जाओ तो उसी क्षण वहाँ उजाला हो जाता है एक हैं वे जो एका एक सिद्ध हो जाते हैं जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी साथ ही उसे घर द्वार घोड़े गाड़ी दास दासियां सब कुछ मिल गया एक और, और है स्वप्न सिद्ध वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं सुरेंद्र सहास्य तो हम लोग अभी खर्राटे ले बाद में बाबू हो जाएंगे श्री राम के ने तुम बाबू तो हो ही क में आकर लगाने से का क में आकार लगाने से का होता है उस पर एक और आकार लगाना बृथा है का का का ही रहेगा सब हंसते हैं नित्य सिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है जैसे अरणि काष्ट जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है और न रगड़ने से भी होती है नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और साधना न करने पर भी पाता है हाँ नित्य सिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं जैसे कुम्भड़े का पौधा पहले उसमें फल लगता है तब ऊपर फूल होता है कुम्भड़े के पौधे में फल पहले होते हैं फिर फूल यह सुनकर पंडित जी हंस रहे हैं श्री रामकृष्ण और नित्य सिद्ध होमा पक्षी की तरह है उसकी माँ आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है अंडे देने पर गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं गिरते गिरते ही उनके पर निकल आते हैं और आंखें खुल जाती है परंतु ज़मीन पर गिरकर कहीं चोट न लग जाए इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊंचे की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगते हैं माँ कहाँ है बस यही ढूंढ रहती है देखो न क लिखते हुए प्रहलाद की आंखों से अस्त्रधारा बह चली थी पंडित जी का विनय भाव देखकर श्री रामकृष्ण बड़े संतुष्ट हुए हैं वे पंडित जी के स्वभाव के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होती पत्थर में कील की नोक चाहे टूट जाए पर पत्थर का कुछ नहीं होता ऐसे भी आदमी हैं जो लाख ईश्वर की चर्चा सुने पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती जैसे घड़ियाल देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती